smiling boys ar suno suno gyan ki ghanti chal ho gayi hai gyan ki ghanti bajao bajao har roz kuch naya ज्ञान की घंटी सब मिलके गुनगुनाओ स्कूल के रास्ते ऑफिस की लाइन छोटे से ब्रेक में मिल जाए शाइन कहानी छोटे तिप नॉलेज का शोर कट सीधा तुम्हारे पास ज्ञान की घंटी बजाओ बजाओ हर रोज कुछ नया पाओ प्याओ ओहो तो भी सिखो भी प्या बनाओ ज्ञान की घंटी ज्ञान की घंटी बस इसको ही सुनते जाओ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 और साथ थैंक यू धन्यवाद बहुत बढ़िया है जी, आप जी, कैसे हैं है। नरेश जी बताइए मेरा नाम नरेश महतो है मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और ज्ञान में दो हजार सात से चल रहा हूँ और रेगुलर जो है ज्ञान अमृत पी रहा हूं और बहुत ही आनंद आ रहा है बाबा के बनने के बाद बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ अच्छा अच्छा जैसे ज्ञान सुनने के पहले आपका जीवन कैसे था या कोई ऐसी थी जो छूट गई हो परिवर्तन वाली बातें जरूर बताइए ज्ञान सुनने से मतलब ज्ञान में आने से पहले ऐसे तो बुरी आदत तो हमें पहले से ही नहीं है कोई भी लेकिन थोड़ा बहुत जो क्या चिरचिड़ापन थोड़ा लेजीनेस और ये सब थोड़ा क्रोध भी आता था तो वो सब में काफ़ी सारा परिवर्तन हुआ आच्छा, आच्छा, आच्छा, क्या बात है बात तो बात है। है बहुत अच्छी आपने बताया क्योंकि जब व्यक्ति जाता तो अपना सही बात है तो वो चीज हमें समझने में सालों लग जाते हैं कई लोगों का जन्म भी चला जाता है <laughs> तो ना ये सारी चीजें समझ में आ गई और आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया है ये बात अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि जो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है अध्यात्मिक ज्ञान है इससे आपको मन की जो शांति मिलती है ऐसा कोई अनुभव हो ज्ञान मिलते ही उसके बारे में थोड़ा सा ये जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान है ये जो मेडिटेशन है इससे मेरे जीवन में तो काफ़ी सारा परिवर्तन आया लेकिन एक सबसे बड़ा जो इस मेडिटेशन से मेरे लाइफ में जो परिवर्तन हुआ था 2010 के अंदर वो एकदम चमत्कारिक है उस टाइम जो है 2010 में अचानक मेरे पेट में दर्द बहुत जोरों से मतलब उठा था मैंने डॉक्टर को बताने के लिए गया डॉक्टर साहब ने जो है उसने दवाई दिया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ फिर बाद में उसने सोनोग्राफी के लिए बोला तो सोनोग्राफी में आया कि उसके अंदर अपेन्डिक्स है और पथरी है दो चीज़ तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि इमिजिएट आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसको ऑपरेट करना होगा फिर मैंने सोचा कि चलो आप दवाई दे दो मैं बोला दो दिन तक मैं जो है ना थोड़ा सहन करता हूँ और उसका दवाई से थोड़ा राहत हुई और मैंने आधा आधा घंटा जो है ना सोने से पहले और सुबह उठने पे और दिन में कई बार हमने धुन लगा लिया कि मैं स्वस्थ हूँ मैं निरोगी हूँ और अपना ये मेडिटेशन कि हमारे अंदर कोई अपनडिक्स नहीं है कोई पथरी नहीं है और ये मैंने लगभग पंद्रह बीस दिन तक कंटिन्यू किया उसके बाद मतलब तीन चार दिन में ही मुझे जो है ना वो दर्द जो है धीरे धीरे धीरे कम हो गया उसके बाद पंद्रह दिन के बाद जो है मेरे को आठ दिन के बाद ऐसा लगा कि अभी ठीक हो रहा है और पंद्रह दिन के बाद मैंने फिर से रिपोर्ट निकाला वहीं से और वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि कहाँ पे ऑपरेशन कराया मैंने तो बोला था यहाँ करा लेना शिवम हॉस्पिटल में तो आपने कहाँ कराया मैंने बोला सर मैंने कहीं नहीं कराया और मेरा ये ठीक हो गया है ये परमात्मा की कृपा है उनका आशीर्वाद है और ये मेडिटेशन से ये ठीक हुआ है क्या? और आज दिन आज दिन तक हमें वो दर्द फिर से वापिस कभी नहीं आया है नरेश मंत्री जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया आशा करेंगे हमारे सभी सुविधाओं को लग रहा होगा ये कोई जादुई काम हुआ होगा बिल्कुल जादुई काम नहीं हुआ है और आप अगर आप दिल से अपने विचारों को अपने आप से और परमात्मा से विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के चमत्कार आप भी अनुभव कर सकते हैं और जितना प्यार से हम मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है हम डेवलपर है धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहे हैं मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो वहीं पे अपना प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल अलग अलग अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है और 2009 से हम इसी फील्ड में हैं है, है। मैं जी जाते जाते, जाते जाते सभी लोगों से मैं यही चाहूँगा कि अपने जीवन में जो भी दिनचर्या जो भी करते हैं अपने शरीर के लिए अपने जीवन के लिए लेकिन थोड़ा टाइम निकालिए कि आप खुद के लिए कि हम जो है खुद के मन की शांति के लिए और आज दुनिया में देखा जाता है कि मतलब कितनी सारी समस्या बढ़ गई है रोग से ज़्यादा मानसिक रोग बढ़ गया है तो लोग जो है इसके लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो पंद्रह मिनट भी टाइम निकालेंगे तो उसके जीवन में काफ़ी सारा परिवर्तन आएगा और उसका जीवन अच्छा हो सकता है बहुत आपने बताया कि एक समय जो है पूरे दिन में आप 10 मिनट 15 मिनट बीस मिनट अपने लिए अगर निकालते हैं तो आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं आप अपने एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं देखिए मोबाइल भी आप पूरा दिन यूज़ करते हैं तो बंद हो जाता है फिर रात को आप चार्जिंग करते हैं तो दूसरे दिन आप उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं है ना तो वैसे खुद के ऊपर भी दया कीजिए आप पूरे दिन सोचते रहते हैं काम करते रहते हैं या व्यस्त रहते हैं तो उसमें कुछ पल निकाल के अपने आप को ब्रेक दे और अपने आप से जुड़े और मेडिटेशन करें जैसे नरेश जी ने मेडिटेशन का ये जो अनुभव है उन्होंने सुनाया दो हज़ार से वो मेडिटेशन कर रहे हैं और उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है वो होता है तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप भी मेडिटेशन का प्रयोग करके अपने आप से जुड़े और अपने जीवन को बेहतर बनाए इन्हीं शुभार्शुओं के साथ फिर मिलते हैं और फिर तो एक बार बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं आपको भी धन्यवाद